को सांकर भाष्यार्थ अध्याय शांक्याचार ब्राह्मण पांच याज्ञवल्क मैत्री संवाद आगम प्रधान मधुकांड ब्रह्मतत्व निर्धारित पुनः तस्वोपत्ति प्रधान याग्वल्क कांडेन पक्ष प्रतिपक्ष पिग्रह्वायवादेन विचारित च षष्ठे प्रश्न प्रति शिष्याचार्यसंबेन चे प्रश्नती वचन न्यायन सविस्तर विचार्योपृत अथेदान निगमनस्थनीय मैत्रीब्राह्मण आरभ्य अचवाक्यकोविद परगृह हेत्वपा प्रतिज्ञाया पुनर्वचन इति तितीय अध्याय में आगम प्रधान मधुकांड द्वारा तत्व का निश्चय किया गया फिर तीसरे अध्याय में युक्ति प्रधान अध्यायी कांड द्वारा उसी के पक्ष प्रतिपक्ष लेकर जलपना जलपन न्याय द्वारा विचार किया गया और तदनंतर इस छठे प्रपाठक अर्थात चतुर्थ अध्याय में गुरु शिष्य संबंध से प्रश्नोत्तर का शैलो द्वार शैली द्वारा उसका विस्तार पूर्वक विचार करके उपसंहार किया गया उसके पश्चात अब निगमन स्थानीय मैत्री ब्राह्मण आरंभ किया जाता है वाक्य ने इस न्याय को स्वीकार भी किया है यथा हेतु का उल्लेख करके प्रतिज्ञा का पुनः कथन करना निगम है इति अथवा आगम प्रधान मधुकांडेन यद मृतत्व साधनम ससनत्म अदे तर्के मृतत्व सासाधन ससनिया आत्मज्ञानम अगम्यते तर्क प्रधानमें याग्वल कांडम तस्त्रेत आत्मा आत्मज्ञान ससन्यास इति सासाधनमें शास्त्र श्रद्धा बिमृतुभिरेत प्रतिप्त आगमोपत्तिभ्याशिथ श्रद्धे बोति अव्यचरा चारा, चारा चिद्द अक्षराण तो चतुर्थे यहाँ व्याख्या तथा प्रतिप्त तानि अथवा आगवन प्रधान मधुकांड ने जिस सन्यास युक्त आत्मज्ञान को अमृतत्व का साधन बतलाया है वही ससन्यास आत्मज्ञान तर्क से भी अमृतत्व का साधन जाना जाता है ज्ञात बल्कि कांड तर्क प्रधान ही है अतः यह जो अमृतत्व का साधन सन्यास युक्त आत्मज्ञान है, वह शास्त्र और तर्क दोनों ही से निश्चित है इसलिए अमृतत्व प्राप्ति के इच्छुक एवं शास्त्रों में श्रद्धा रखने वाले पुरुषों को इसे प्राप्त करना चाहिए क्योंकि शास्त्र और युक्ति दोनों ही के द्वारा निश्चय किया हुआ अर्थ अव्यभिचारी होने के कारण श्रद्धे होता है इन अक्षरों के अर्थ की तो चतुर्थ प्रपाठक यानी द्वितीय अध्याय में जिस प्रकार व्याख्या की गई है वैसी ही यहाँ भी समझनी चाहिए वहाँ जिन अक्षरों की व्याख्या नहीं की गई उनकी व्याख्या हम यहाँ करेंगे याज्ञवल्क और उनकी दो स्त्रियां अथह याज्ञवल्क द्वे भार्ये बहुवतुर्मी च कायनी तयोरह मैत्री ब्रह्मवाजिनी बभूव स्त्री प्रज्ञतरी का कात्यायन ह मृत यह प्रसिद्ध है कि की मैत्री और कात्यायनी ये दो धाराएं थी उनमें मैत्री ब्रह्मवादिनी थी और कात्यायनी तो स्त्रियों की सी बुद्धि वाली ही थी तब याज्ञवल्क ने दूसरे प्रकार की चर्चा प्रारंभ करने की इच्छा से कहा अथेति अथेती हेतुपदेशान्तर प्रदर्शनार्थ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 क्योंकि इससे पहले हेतु प्रधान वाक्य कहे जा चुके हैं उनके पश्चात अब आगम प्रधान मैत्री ब्राह्मण द्वारा पहले प्रतिज्ञा किए हुए अर्थ का निगमन किया जाता है हर शब्द को सूचित करने वाला याज्ञवल्क ऋषे किल दत्नो बभूवतु आस्ताम मैत्री च नामत एका अपरा कायनी का नामत तयोर भार्योर मैत्रेयी ब्रह्मवाजनी ब्रह्मवदनशीला बहुव आसी स्थित प्रज्ञा स्त्रिया उचिता सा प्र, स्त्री प्रजा तैह प्रज्ञा गृह प्रयोजनावेषण सा स्त्री प्रजा तर् तस् काल कात्यानी का अथे सति है किल जावल्कोत पूर्वस्म ग्यलक्षण वृत्ता प्रसिद्ध क्षण ऋषि की दो भार्याएं दोनिया थी एक मैत्री नाम वाली थी और दूसरी कात्यानि नाम वाली उन दोनों पत्नियों में मैत्री ब्रह्मवादिनी ब्रह्म, ब्रह्म संबंधी भाषण करने वाली थी किंतु कात्यानी उस समय स्त्री प्रज्ञा जो प्रज्ञा स्त्रियों के योग्य हो उसे स्त्री प्रज्ञा कहते हैं जिसकी वह स्त्री प्रज्ञा अर्थात गृह संबंधी प्रयोजन की ही खोज में रहने वाली बुद्धि थी ऐसी स्थित प्रज्ञा ही थी। स्थिति में अन्य रूप से भिन्न सन्यास रूप चर्या का आरंभ करने के इच्छुक होकर कहा याज्ञवल्क मैत्री संवाद मैत्री हो याज्ञवल प्रन वा अरे हम अरि मैत्री ऐसा याग्ञवल्क ने कहा मैं इस स्थान से अन्यत्र सब कुछ त्याग कर जाने वाला हूँ अर्थात संयास लेने का विचार है इसलिए मैं तेरी अनुमति लेता हूँ और चाहता हूँ इस कात्यायनी के साथ तेरा बंटवारा कर दू हे मैत्री ती ज्येष्ठां ममंत्रया च आमंत्रोवाव्रजन पारिव्राज्य क्य वै अरे मैत्री अस्मद स्था गहस्थ्याद्मा अहमस्मि भवामि मैत्री अम हतईक्षसि यदि ते अनया कायनिया अंतम करवाणी इत्यादि व्याख्यातम हे मैत्री इस प्रकार याज्ञवल्क ने बड़ी स्त्री को लक्ष्य करके संबोधन किया और उसे बुलाकर कहा अरे मैत्री मैं इस गार्हस्थ आश्रम से प्रवजन पारिभ्राज्य संन्यास स्वीकार करने वाला हूँ सो हे मैत्री तू मुझे अपनी अनुमति दे और यदि तेरी इच्छा हो तो इस कात्यायनी के साथ तेरा बंटवारा कर दू इत्यादि वाक्य की व्याख्या पहले की जा चुकी है साहोवाच मैत्रेय यूम भो भगोह सर्वा पृथिवीतेन पूर्णा सामम हो। नेति होवाच नेतिवाच हो जावलो यथवकरणवता जीवित तथा ते जीवित सैदमृत स्व न सासी विश्त्रीणी कहा भगवान यदि यह धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूं अथवा नहीं याज्ञ बल्क ने कहा नहीं भोग सामग्रियों से संपन्न मनुष्यों का जैसा जीवन होता है वैसा ही तेरा जीवन हो जाएगा धन से अमृतत्व की तो आशा नहीं ही है मैत्री का अमृतत्व साधन विषय प्रश्न सा होवाच मैत्री एना मृत्याम कि कु भगवान वेद तदेव मे ब्रूहित उस मैत्री ने कहा जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसे लेकर मैं क्या करूंगी श्रीमान जो कुछ अमृतत्व का साधन जानते हो वही मुझे बतलावे साएव मुक्ता वाच मैत्री सर्वेयम पृथ्वी वित्तेन पूर्णा सैत नो किम किमहम वित्त साध्य न अमृता अहो न नेति होवाच याज्ञवल्क इत्यादि समानम अन्य इस प्रकार कहे जाने पर उस मैत्री ने कहा यदि यह सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या उस धन साध्य कर्म से मैं अमर हो जाऊंगी अथवा नहीं याज्ञवल्क ने कहा नहीं इत्यादि शेष पूर्व अर्थ पूर्वत है याज्ञवल्क्य जी का सांत्वनापूर्वक समाधान स सा होवाच याज्ञवल्य प्रिया वही खलुन नो भवती सती प्रिय व्याख्यास्यामिते ते तुमे निदिध्या उन याज्ञवल्क्यजी ने कहा निश्चय ही तो पहले भी हमारी प्रिया रही है और इस समय भी तूने हमारे प्रिय प्रसन्नता को बढ़ाया है अथा हे hey देवी मैं प्रसन्नतापूर्वक तेरे प्रति इस अमृतत्व के साधन की व्याख्या करूँगा तू मेरे व्याख्या किए हुए विषय का चिंतन करना सह उच प्रिय पूर्व खलु न अस्मभ्यमती सती प्रियमेवृध निर्धारित वती असी अतुष्टो अहम हंत इक्षसी छेदमृतत्व साधनम ज्ञातुम हे भवती तेभ्यम तद अमृत साधनम व्याख्यास्यामी उन्होंने कहा तू निश्चय ही पहले भी हमारी प्रिया रही है अब भी तूने हमारे प्रिय की ही वृद्धि की है प्रसन्नता को ही बढ़ाया है संतोषजनक निश्चय किया है इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ अब यदि तू अमृतत्व का साधन जानना चाहती है तो हे भवती हे देवी मैं तेरे प्रति उस अमृतत्व के साधन की व्याख्या करूंगा प्रियतम आत्मा के लिए ही सब वस्तुएं प्रिय होती है। नवा अरे पत्यो कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनसु कामाय पति प्रियो भवती नवा अरे जाय कामाय जा प्रिया भवत्यात्मन कामाय जा प्रिया भवती नवा अरे प्रिया का कामाय पुत्रा प्रिया नवा अरे विमाय प्रित्मन का प्रिं नवा अरे पशूना काशु कामाय काशव प्रिया नवा अरे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रित्मन कामाय ब्रह्म प्रिंवती नवा अरे छत्रस्य क्षत्र काित्मनस्त काय प्रि क्षत्र प्रिं नवा अरे लोकाना काम लोका प्रियाव्यात्मन काोका प्रिया बमती नवा अरे देवा काियांत्यात्मन कािया वेद काेद प्रियात्मस् काम वेद प्रिया नवा अरे भूतायूता प्रियात्मस् काम भूता प्रिया न व अरे सर्वस्व कामाय सर्व प्रियत्मन सु काम सर्व प्रियति आत्मा अरे द्रष्टभ्य सुरहृतभ्यो मंतभ्यो निधिध्याभ्यो मैत्रे आत्मनि कल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात विदित उन्होंने कहा अरे मैत्री यह निश्चय है कि पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता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 ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं होता अपने ही प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय होता है छत्र के प्रयोजन के लिए छत्री प्रिय नहीं होता अपने ही प्रयोजन के लिए छत्री प्रिय होता है लोगों के प्रयोजन के लिए लोग प्रिय नहीं होते अपने ही प्रयोजन के लिए लोग प्रिय होते हैं देवों के प्रयोजन के लिए देव प्रिय नहीं होते अपने ही प्रयोजन के लिए देव प्रिय होते हैं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 निश्चय ही आत्मा का दर्शन श्रवण मनन और विज्ञान हो जाने पर इन सब का ज्ञान हो जाता है आत्मनि खलु अरे मैत्रियेयी दृष्टे कथम दृष्ट आत्मनि आत्मनिच्य पूर्व्य गमाभ्याम श्रुते पुनः तर्केणपत् मते विचार श्रवण तागम्माण मते उपपत्या पश्चाद विज्ञाते नान्यथेति निर्धारिते नान्यथेती भवति त्युच्यते भवती इदम भवति इदम सर्विति यदात्मनो नत आत्मा व्यतिभा हे मैत्री निश्चय ही आत्मा का दर्शन हो जाने पर किस प्रकार आत्मा का दर्शन हो जाने पर शो कहा जाता है पहले आचार्य और शास्त्र द्वारा श्रवण और फिर तर्क एवं युक्त से मनन और विचार करने पर शास्त्र मात्रा से तो श्रवण युक्ति से मनन और पीछे विशेष रूप से जान लेने पर अर्थात यह ऐसा ही है अन्य प्रकार का नहीं है ऐसा निश्चय कर लेने पर क्या होता है सो बतलाया जाता है यह ज्ञात हो जाता है अर्थात यह सब जो कि आत्मा से भिन्न है जान लिया जाता है क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ है नहीं भेद दृष्टि से हानि दिखाकर सब कुछ आत्मा ही है इस तत्व का उपदेश ब्रह्म तम परात्मो ब्रह्म वेद छत्र तम परात्मन छत्रं वेद लोकास्त परा दुर्यो नात्त्मनो लोकान् वेद देवास्त परा दुर्योत्रत्त्मो देवान् वेद वेदास्त परा दुर्योनत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्मनो वेदभूता तम परा दुर्जोत्त्म भूतान वेदसर्व तम परा द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 ये देव ये वेद ये भूत और ये सब जो कुछ भी है ये सब आत्मा ही है तम यथार दशि परादात परा कुछ कवल्या संबंधीन कुरियावूपेण मश्यती परा धा दीति भाव तात्पर्य है कि उन अनात्मदर्शी को यह मुझे आत्मा से भिन्न रूप से देखता है इस अपराध से पराधा परास्त अर्थात केवल से संबंध रहित कर देते हैं सबको आत्मा रूप से ग्रहण करने में दृष्टांत स यथा दुंदुर्भेर न बाह्या्रहणा दुंदुभे सुग्रहण न दुंदुभ्याघातः शब्द गृहीत वह दृष्टांत ऐसा है कि जिस पर लकड़ी आदि से आघात किया जाता है उस नकारे के शब्दों को जिस प्रकार कोई ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु या दुन्दुभी के आघात को ग्रहण करने से उसका शब्द भी गृह हो जाता है सब्या शब्दा जा तु ग्रहलेना दूसरा ऐसा है कि जैसे मुंह से फूके जाते हुए शंख के शब्दों को ग्रहण करने में कोई समर्थ नहीं होता किंतु शंख या शंख के बजाने को ग्रहण करने से उस शब्द का भी ग्रहण हो जाता है सीणाई वाद्यमान बाजा शब्दा छुयाद ग्रहणा यित्रहण वीणा वादस शब्दों वह तीसरा दृष्टांत ऐसा है कि जैसे बजाई जाती हुई वीणा के बाह्य शब्दों को ग्रहण करने में कोई समर्थ नहीं होता किंतु वीणा या वीणा के बजाने को ग्रहण करने से उस शब्द का भी ग्रहण हो जाता है